ललाट पटले कस्तूरीलकलाटुपटे बक्षस्थले कौस्तुभम नासग्रे करतले वरमुक्तिकलेणु करे कण सर्वा चंदनम सुलालितम कंठे च मुक्ताबली गोपस्त्री परिवेश विजयते गोपाल चूड़ि नम कमलना नम कमल मिने नम कमल पद नमस्ते कमले कण यो ब्रह्मण विदधा पूर्व जो वै वे प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुम प्रपद्ये वृंदारक वृंद ब्रिंद बंद नंदनंदन नंद पादार बिंद मकरंद मिलन्द महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर o binde go pa la <laughs> o ha bhajo You're beautiful. <laughs> बन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन हूं मेरा कौन है इन प्रश्नों को हल करना है तदर्थ अब तक आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता वो रीजन वो कारण भी बताया गया और बताया गया कि शब्द प्रमाण के द्वारा यह प्रश्न हल किया जा सकता है शब्द प्रमाण में तीन प्रस्थान बताए गए उसमें श्रुति प्रस्थान के द्वारा अर्थात उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि यह माया नाम का तत्व भगवान की शक्ति है अर्थात एक भगवान भी है और एक माया भी है मैं के अतिरिक्त ये दो तत्व और भी हैं और ये तीनों सनातन तत्व हैं और यह भी बताया गया कि ती ये तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं जीव और माया ये भगवान की शक्ति है इन दोनों में माया शक्ति जड़ है और जीव शक्ति चेतन है और यह जीव शक्ति न तो भगवान की पराशक्ति का अंश है अर्थात पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है और माया शक्ति युक्त तो श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है क्यों यदि पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के सारे गुण होते जैसे समुद्र का प्रत्येक बूंद खारा होता है नमकीन होता है ऐसे ही भगवान का अगर स्वरूप शक्ति युक्त अंश होता तो वो स्वरूप शक्ति युक्त होता अर्थात सत्य चित्त आनंद से युक्त होता अर्थात नित्य जीवन होता सर्वज्ञ होता और अनंत तो अपरमे अपौरुष दिव्य परमानंद से नित्य युक्त होता किंतु ऐसा नहीं है और माया शक्ति का अंश इसलिए नहीं है कि माया जड़ है और जीव चेतन है इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहा गया तटस्थम तुचिद्रूप स्वसंवेद्यानिर्गत रंजित गुणरागेण इति कथ्यते नारद पांचरात्र ये भगवान के पास है क्योंकि दोनों चेतन है। चित हैं चित्त हैं और माया जड़ है इसलिए वो जीव शक्ति के नीचे है इसलिए इसको तटस्थ कहा गया और कहा गया कि भगवान से जीवों का भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ अंश में अभेद है एकत्व है और कुछ अंश में भेद भी है और यह भी बताया गया कि जीव शक्ति और माया शक्ति भगवान के आधीन है स्वतंत्र नहीं है और यह भी बताया गया कि ये दोनों शक्तियां भगवान श्री कृष्ण में अंतर भुक्त है पराशक्ति भी जीव शक्ति भी आ? क्यों जी अगर पराशक्ति भी भगवान के भीतर है और जीव शक्ति भी भगवान के भीतर है तो पराशक्ति का प्रभाव जीव पर क्यों नहीं आया ये माया शक्ति का प्रभाव क्यों पड़ा है अरे वो तो बड़ी प्रबल शक्ति है पराशक्ति उसको माया को भगा देना चाहिए था जीव में भी पराशक्ति आ जानी चाहिए थी जब एक ही स्थान पर पराशक्ति भी है जीव शक्ति भी है माया शक्ति भी है तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है जैसे आग प्रकाश भी करती है जलाती भी है तो ये दोनों शक्तियां एक जगह रहती हैं आग में ऐसा नहीं है कि जलाने की शक्ति अलग रहती हो प्रकाश करने की शक्ति अलग रहती हो देखो आप लोग प्रकाश में बैठे हैं कोई जल रहा आ, आ गई तो है इसको बिजली बोलो कुछ बोलो तो ये पराशक्ति जीव शक्ति में प्रकट क्यों नहीं होती इसका भी उत्तर है वेदांत में पुंस्वादिवतोभिव्यक्त योगा दो तीन इक्तिश अर्थात जैसे पांच वर्ष के बच्चे में काम दोष नहीं होता प्रकट नहीं होता वो कामातीत परमहंस नहीं है वो काम क्रोध लोभ मोह सबसे जुक्त है तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी क्योंकि मायाधीन है लेकिन वो प्रकट नहीं होता किशोर अवस्था में स्वयं प्रकट होता है ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप है ब्रह्म द्रह्मणों रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन चारण्य को पिषद दो तीन एक निराकार ब्रह्म के प्रकांड प्रवक्ता आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते ते प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप होता है मूर्तन चै मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे तो तो निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का ही तो रूप है ना हा हा अद्वै तत्व एक ही होता है वो है श्री कृष्ण उन्हीं का स्वरूप है ब्रह्म लेकिन ब्रह्म में श्री कृष्ण की सब शक्तियां प्रकट नहीं होती केवल स्वरूपानंद केवल अपनी सत्ता की रक्षा बस न वो रूप धारण है नाम है उसका न गुण है नदीला है कुछ प्रकट नहीं होता है सब जैसे एक बीज होता है गेहूं का चने का बोरे में बंद है साल भर से उसमें अंकुर नहीं पैदा होता है सब उसमें कैसे मालूम होता है सब है खेत में डाला किसान ने अक्टूबर में और एक महीने में अंकुर पैदा हुआ दो महीने में पेड़ हो गया तीन महीने में फल आ गए खांसे आ गए उसमें थे लेकिन प्रकट नहीं थे ये भगवान की शक्ति का कमाल है तो उन्हीं भगवान की शक्ति का ये कमाल है ब्रह्म में भगवान संबंधी शक्तियों का प्राकट्य नहीं होता ऐसे ही जीव में पराशक्ति का प्रभाव नहीं होता यद्यपि भगवान के ही भीतर पराशक्ति जीव शक्ति मायाशक्ति तीनों ही शक्तियां अंतर्भुक्त हैं आगे चलो तो क्यों जी ये भेदा भेद प्रकाश जो आप कहते हैं इसको जरा डिटेल में बताइए क्योंकि हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता आग जलाने का काम करती है तो आग बर्फ का काम नहीं कर सकती बर्फ ठंडा करने का काम करता है वो जलाने का नहीं कर सकता सूरज प्रकाश का कार्य करता है सब एक एक कार्य करते हैं और भगवान में ये दो बातें कैसे है हमसे भगवान से भेद भी बताते हैं आप और अभेद भी बताते हैं हा क्यों पहले एक फिलॉसफी समझिए शक्ति और शक्तिमान ये दो पर्सनालिटी होती हैं इनमें भेद भी होता है अभेद भी होता है देखो घड़ा है हाँ। अगर आपको सुराही मंगाना है तो आप क्या बोलेंगे ए सुराही लाना आप ये तो नहीं बोलेंगे ए मिट्टी लाना अरे मिट्टी का तो है सुराही सोने का ही कुंडल बना है हाँ। भाई यार टॉप से लाना है हाँ। अब ये तो नहीं आप कहेंगे कि श्रीमती जी सोना मंगा रही हैं, एक है लेकिन फिर भी भेद है व्यवहार में तो भगवान भी चित्त है चित्त मैंने चेतन और हम भी चित्त हैं मैंने चेतन यही तो हमारा कमाल है जीवत तो क्या चेतना बस इस जड़ माया में और हम में क्या अंतर है वो जड़ है मैं चेतन हूं हमारे हाथ पैर आंख नाक सब काम करते हैं जड़ वस्तु के कुछ नहीं है हम स्वयं चैतन्य हैं और जहां रहते हैं उसको भी चैतन्य बना देते हैं तो ये भगवान में हम में बराबरी है वो महाचेतन है हम लघु चेतन है एह, अलग बात है एक के पर्स में एक करोड़ है एक के पर्स में दस रुपया है गरीब है है तो पर्स एक का घर अस्सी अरब का है एक का घर दो हजार का है, है तो वो घर घर कहलाएगा तो चेतना चेतना नाम वो चेतनों का महाचेतन है ठीक जाति तो एक है ना, हाँ। एक पेड़ होता है आम का हाँ। आप लोग खाते हैं हाँ। एक पेड़ होता है बबूल का हाँ, काटे काटे होते हैं ही पेड़ में देखो गुलाब का पेड़ कितना बढ़िया फूल बड़े बड़े राजा महाराजा कोट में लगाए रहते हैं उसको और उसी गुलाब में कांटा होता है अगर सावधान होकर के न फूल तोड़ो तो वो कर दे ब्लीडिंग शुरू हो जाए दो विरोधी चीज एक पेड़ में है और नंबर दो भगवान नित्य है मैंने कई वेद मंत्रों के द्वारा बताया है भगवान नित्य है और हम भी नित्य हैं सनातन हम सनातन हैं हैीता पंद्रह सात द्वाम पुषौ लोकेरच्चाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतास्थो क्षर उच्य उत्तपुर परेदारहृता यो लोकमृत् बिभर्त्य व्यय ईश्वर यस्माशो तो मक्षरादिचोत्तम अतस्में लोक वेदे वेदेच प्रथ पुरोत्तम यो मे मसमू जाति पुरुषोत्तम सर्वेद माम भारत इति भारत्यतम शास्त्रम गीता पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस तो हम नित्य कंपटीशन में भगवान बड़े नहीं हो सकते जीत नहीं सकते आज भगवान भी आज हम भी आज न वो मरते हैं न हम मर सकते हैं न जीव मिय छांदोग्योपनिषत् छ्यारह तीन न आत्माश्रुतेर्वाच्यता वेदांत दो तीन अठार अजो नित्या शाश्वत पुराण कठो परिषद एक दो अठारह ये गीता में भी है दो बीस भरा पड़ा है तमाम हम नित्य हैं भगवान भी नित्य है हमसे वो सीनियर नहीं लेकिन बाप है ए? आप लोगों को आश्चर्य होगा है एक कैसी पहेडी है भृगुर बारुण ही वरुणम पितरम उपसार अधी भगवो ब्रह्म वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए वो ब्रह्मज्ञानी थे ने कहा पिताजी ब्रह्म क्या होता है क्या पहचान है उसकी उन्होंने कहा बेटा बहुत सारी पहचान है उनकी लेकिन एक सुन ले क्या ये तो वाई माने भुगतानी जायंते अनंत जीव जिससे पैदा होते हैं पैदा होते अरे मैं पैदा वायदा नहीं होता मैं तो आज अरे भी कह रहा है तीन एक तैतरीयो परिषद अमृतसभा पुत्रा सब उसके पुत्र हैं, वो पिता है दिव्यो देवएको नारायण माता पिता भ्रता निवास शरण सुहृद गति सुबालोपनिष गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलयस्थ नौारा वो हमारा पिता है माता है सब कुछ है लेकिन सीनियर नहीं फिर वही बात है ये विरोधाभास भगवान का स्वाभाविक है अनंत कर्म करते हुए अनंत विश्व रूप ये करता वो अकर्ता कहलाते हैं मैं कुछ नहीं करता मैं क्यों करूं अरे क्यों करूं बताओ ना कोई भी आदमी कुछ करता है तो क्यों करता है कुछ पाना होता है तो करता है मुझे तो कुछ पाना नहीं नान अवाप्तम अवाप्तव्यम कस्त कार्यम न विद्यते सब शास्त्र वेद चिल्ला रहे हैं भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष का ही कुछ कार्य नहीं रहता भगवान का क्या होगा तो भगवान नित्य है हम नित्य हैं पिता इसलिए हम कहते हैं उसको कि हम उसके अंश हैं इसीलिए भागवत ने भी कहा कपिल भगवान ने प्रिय आत्मा सुतच सखा गुरु सुरृदय दैव मैं जीवों का सब कुछ मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुमी लक्ष्मण ने कहा था अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष भ्राता वर्ता च बंधुश्चो पिता च में राघवा लो राघव मेरे बाप है और ये झापड़ लगा देता अगर संसार में कोई बड़ा भाई से ऐसे छोटा भाई कहता तो क्यों बे हमको बाप कहता है तुझको पागल हो गया है क्या मैं तेरा बड़ा भाई हूं तू मुझे बाप कहता है लेकिन राम बड़े मुस्कुराते रहे हाँ, हाँ, मैं तो तेरा बाप हूं ठीक तू ठीक कहता है लक्ष्मण वेदांत की ओर चलो वेदांत क्या कहता है वेदांत ने कहा अंशो नाना व्यपदे ये समस्त जीव भगवान के अंश हैं क्यों नाना व्यपदे हमारे नाना संबंध है उनसे इसलिए अंश है जैसे एक पेड़ है उसकी डाले हैं उपशाखाए हैं, पत्र हैं, पुष्प है फल है ये सब पुत्र हैं उनके अंश है उनके पेड़ के ऐसे ही वो महाचेतन उसके हम अंश हैं जैसे सूरज उसकी किरण और इसकी सिद्धि में और कई और वेदांत सूत्र बना दिए मंत्र भरना चकाशादिवत नैवम पर स्मरती च दो तीन बयालीस दो तीन तैतालीस दो तीन चौवालिस दो तीन पैंतालीस कि सब जीव भगवान के अंश हैं तो भेद हो गया ना अंश और अंशी का भेद है एक प्रश्न फिर आया कि क्यों इस जीव के बारे में बड़ा झगड़ा चलता है हमारे देश में धार्मिक जगत में एक कहता है सर्व व्यापक होता है जीव नंबर दो दूसरे मतावलंबी कहते हैं नहीं जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा होता है जीव और एक कहते हैं नहीं नहीं जी जीव तो इतना छोटा होता है जितनी छोटी कल्पना आप नहीं कर सकते मन से सूक्षमाणाम आप जीवा इस पर विचार करना चाहिए वेद क्या कहता है वेद कहता है कि जीव अणु है सूक्ष्म है अणु प्रमाण कठोपनिषत् दो भागस्ते सतथा कल जीवो भागो जीवस्ेय सचान कल्पते श्वेता सत्रो पत्त नौ ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अत्यंत सूक्ष्म होता है इतना सूक्ष्म कि दुनिया का कोई यंत्र कोई दूरबीन नहीं देख सकती वेदांत ने क्या कहा हा हा हा अरे जो वेद कह रहा है वही मैं भी कहूंगा भाई क्या जीव सूक्ष्म होता है दूसरे साहब बोले क्यों जी अगर जीव सूक्ष्म होता है तो सारे शरीर में चेतना क्यों है हम नहीं मानते शरीर के बराबर होता है जीव ऐसा बोलो क्योंकि कहीं भी सुई चुभ हो दर्द होता है हा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर जीव सूक्ष्म होता तो जहां पर होता वहीं पर दर्द होता बाकी जगह जड़ रहता लेकिन सब जगह चेतन है आत्मा इसका भी खंडन किया नर्यादिरोधो विकारादि अंत्यावस्थित दो दो बत्तीस दो दो तैतीस दो दो चौतीस वेदांत क्यों जी अगर शरीर के बराबर जीवात्मा है तो हाथी का जीवात्मा हाथी के बराबर होगा ना हाँ हा बिल्कुल। तो फिर जब हाथी दूसरे जन्म में चींटी बनेगा तो इतनी बड़ी जीवात्मा चींटी में कैसे समाएगी हाँ ये बात तो ठीक है वो इतनी बड़ी आत्मा चींटी के शरीर में जब गुसेगी तो उसका शरीर तो फट-फटा जाएगा वो समाएगा ही नहीं और चींटी अगर हाथी बना तो उसकी छोटी सी आत्मा इतने बड़े हाथी में कहीं एक छोटी सी जगह में रहेगी बाकी जगह हाथी का जड़ रहेगा बिचारे का इसलिए शरीर के बराबर जीव है ये गलत अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात उभय नित्यत्वात जैसे जीव पहले रहता है वैसे ही सदा रहता है प्रहलाद ने बारह गुण बताए हैं जीव के आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एका क्षेत्र आश्रया अभिक्रिया स्वदीघ हेतु व्यापको संज्ञानवृता वो आज अंत में बीच में सदा एक सा रहता है घटता बढ़ता नहीं घटने बढ़ने वाला तो नक्षर होता है वो तो नित्य है जीव नित्य तुम कही लगी रोश्वर अंश जीव अविनाशी ये तो अविनाशी है नित्य है हम्म hmm. और सुन वेदांत ने कहा अब ये कुछ कम बैठा होगा उत्क्रांत गत्यागति नाम जीव मरने के बाद निकलकर जाता है कौशिक की उपनिषद कहती है शरीरा उमान लोका प्रयती थे सर्वे चंद्रमस में व गंती कौशित की उपनिषद एक दो जीव शरीर से निकलता है नंबर दो ऊपर को जाता है चंद्रलोक होकर अगर सर्व व्यापक होती जीवात्मा तो लीन हो जाती जैसे एक घड़ा है वो घड़े के अंदर जो आकाश है घड़ा को फोड़ दो तो बड़े आकाश में मिल गया वही कहा जाएगा आना जाना तो <laughs> एक अलग वस्तु का होता है खंड का नहीं होता और यही नहीं तस्मालो का पुनरे तस्मय लो कर्मणे फिर लौट के आता है लो उत्क्रांति गति आगति लौट के आता है बृहदारण्य को उपनिषद चार चार ये सब वेदांत कहता है कि ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी उत्क्रांति है गति है आगति है तो वो सर्व व्यापक कैसे बोलते हो और इसकी सिद्धि के लिए आगे तमाम ब्रह्म सूत्र बना दिए स्वात्म न अणु अतछ्रुतिर चेन्न इतराधिकारा स्वशब्दोन्माचनवत अवस्थित वैश्ये सदी चेन्न अभ्युपगम हृदय व्यति को गंधबत तथा चर्शयत पृथ्गुप देशात इतने सारे ब्रह्म सूत्र बना दिए इसी के लिए दो तीन बीस दो तीन इक्कीस दो तीन बाईस दो तीन तेईस दो तीन चौबीस दो तीन पच्चीस दो तीन छब्बीस दो तीन सत्ताईस दो तीन अट्ठाईस यहां तक बताया वेद व्यास ने कि जीव अणु ही है ना तो विभू है माने सर्व व्यापक और ना तो शरीर परिमाण का है ये दोनों गलत और देखिए ये दो तीन अट्ठाईस तक जितना हम बोले शंकराचार्य ने भी मान लिया हाँ जीव अणु है सर्व व्यापक नहीं है और दो तीन उन्तीस जब आया सूत्र तो शंकराचार्य बदल गए तदगुण सारद्यपदेश प्राग्यवत ये दो तीन मंत्र इसका मतलब यह है कि प्राग्यवत जैसे भगवान का एक नाम है आनंद ऐसे जीव का एक नाम है ज्ञान अब इसका अर्थ शंकराचार्य ने किया कि ये जीव का बाचक है ब्रह्म का बाचक नहीं है सब उल्टा कर दिया और इसमें एक वेद मंत्र है सवा ऐसा महानज आत्मा योजन उसमें है उस मंत्र में सर्वस्य बशी सर्वस्वी सर्वसेना सर्वस्याधिपति ये ब्रह्म के लिए है ना न हा? तो इसका न अणु अत छ्रते रित चेन न में शंकराचार्य ने इसी मंत्र को कोट किया है कि ये ब्रह्म वाचक है और इस सूत्र में इसी मंत्र को कह दिया जीव बाचक है जीव <laughs> वाचक बहुत विचित्र विचित्र बातें महापुरुषों की होती है हाँ इसको कोई बुरी बात नहीं मानना शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे ये घपड़ सफड़ क्यों किया फिर ये उस समय अवतार काल में बौद्ध धर्म बहुत था बड़ी हिंसा होती थी पशुओं की मनुष्यों की उसको काटने के लिए वेद की निंदा किया करते थे वो बौद्ध धर्म वाले तो वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने ये सिद्धांत किया था तो श्री कृष्ण ने भेजा था शंकर जी को कि तुम शंकराचार्य बन के जाओ और मेरा आदेश है उसका पालन करो शंकर जी ने कहा महाराज क्या आदेश है कह स्वागम कल्पित स्तव जनान मद विमुखान कुरु पद्म पुराण एक एक अपनी कल्पना के द्वारा अपने तर्क के द्वारा वेद का तर्क नहीं अपने तर्क के द्वारा लोगों को मुझसे खिलाफ करो मेरे विरुद्ध गुण साकार के खिलाफ प्रचार करना जनान मद विमुखान गुरु मुझसे विमुख करना तो शंकर जी ने कहा ठीक है और शंकर जी तो सबसे बड़े वहा पुरुष है ना भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम तथा भागवत में ही कहा गया है समस्त वैष्णवों में भगवान शंकर टॉप करते हैं उन्होंने आज्ञा पालन किया स्वयं श्री कृष्ण के भक्त क्या परम भक्त और उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हैं और स्वयं चारों धाम में भगवान की मूर्ति रख रहे हैं ये आप लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज यमुना निकट तटस्थिति है उन्हीं का है तो शंकराचार्य ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान नहीं देना है उस समय की जैसी परिस्थिति थी भगवान के अवतार के तमाम कारण होते हैं उसके अनुसार उन्होंने भाष्य किया लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भक्ति की और लिख भी गए तद हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भुमर ती भ भाष्ट में लिखा है भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा अपने लिए भी कहा धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात पूर्णों हम तद आपकी कृपा से महाराज मैं मायातीत हुआ हूं ये सब विषय आगे आएगा डिटेल में तो वेदांत में एक सिद्ध किया गया कि जीव अनु ही है और जीव ब्रह्म में भेद है अभेद है अभेद भी आपको बताया गया और भेद भी बता रहे हैं वेदांत में देखिए भेद व्यपदेश एक तीन चार भेदव्यपदेशाच एक अठारह एक एक, एक, एक बाईस उभि भेदे नईन मधीय एक दो एक्स उभयपा कुंडलवत तीन दो छबीस प्रकाशाश्रय तेजस्वात्न दो सत्ताईस अधिकोपदेशात पदे तीन चार आठ संभोग प्राप्त रित चेन्ना बैसे एक दो आठ सुषुप्त कांतो भेदे एक तीन तैतालीस पत्यादि शब्देभ्यः एक तीन चौवालिस तमाम वेदांत बे, सूत्रों में भेद बताया गया एक एक की व्याख्या करेंगे तो राधे राधे हो जाएगा आप संक्षेप में समझते चलिए कि वेदांत में बहुत विस्तार से वेद अभ्यास ने सिद्ध किया है कि जीव ब्रह्म में भेद भी है अभेद भी है और गवारी भाषा में आप समझ लीजिए <laughs> एक और वेदांत <laughs> में सूत्र बना दिया अधिकांत भेद निर्देशात अरे इतना अधिक है ब्रह्म कि अस्मादिच्चा तद अनुपत्ति दो एक बाईस दो एक तेईस जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म की एग्जाम्पल नहीं हो सकती ऐसे ही जीव ब्रह्म से उपमा बराबरी नहीं हो सकती लक्कड़ पत्थर से भगवान की कोई तुलना करे तो लोग कहेंगे फुल ऐसे ही जीव ब्रह्म का अंतर है वो भगवान सोचा संसार बन गया और हम लोग सोचा नींद आ गई क्या करेंगे हम सोच करके सोचा करो एक भिखारी था वो भिक्षा मांग करके कहीं से लाया आटा और मिट्टी के बर्तन में तो एक उसके कच्चे मकान में खूंटी थी उसी में उसने तो खोस दिया बेचारा बहुत गरीब था और उसके नीचे लेट गया टूटी खाट पर और सोचने लगा अगर मैं इस आटे को न बेचू न खाऊ न रोटी बनाऊ बेच दू तो दो पैसा मिलेगा फिर दो पैसे का अगर मैं पान वान लाके दुकान लगाऊ तो चार आने मिलेगा फिर चार आने से और आगे बढ़ू तो बकरी वकरी खरीद लूं तो उससे मैं पचास रुपया हो जाए फिर मैं और दुकान करूं तो एक लाख हो जाए फिर दो लाख हो जाए फिर एक करोड़ हो जाए फिर एक अरब हो जाए फिर मैं राजा हो जाऊं फिर मेरे घोड़साल हो जाए बड़े बड़े घोड़े हो फिर मेरा ब्याह हो जाए फिर मेरे एक बीवी आवे फिर मेरे एक बच्चा हो वो बच्चा घूमता हुआ घोड़साल की तरफ जाए तो मैं अपनी बीवी को डांट बच्चे को ला उठा के घोड़ा लात मार देगा बीबी कहे मैं रानी हूं नौकरानी नहीं हूं नौकरानी से कहो और फिर भी वो हमारी बात नहीं सुने मैं बीबी को एक लात मारू एक लात ऐसे ऊपर को मारा वो ऊपर गिरा आटा सब रोटी भी गई हमारे यहां से चिल्ली एक हुआ है सिर और भगवान के बारे में वा शो कामय ध्यान दो शो कामय तो बहुश्याम प्रया ये ये सा तपो तप्यत सा तपस्तपिदम तत्सृष्ट तदेवाश तदनुप्रविश सचाव निरुक्त चा निरुक्त च निलनम च निलयन च विज्ञानम च विज्ञान सत्यं चा नृत सत्य कैत्रोपनिषद उसने वह सोचा हो गया संसार बन गया तस्मादाय तस्मा दाप्या पृथ्वी पृथिव्या औषधि औषधि बस सब बनता चले जा रहा उसे कुछ करना नहीं पड़ा दो एक कै तेरियो प आनंदो ब्रह्मेत ब जानदा देव भूतानि खल भूता तैत्तरीपनिष् तीन छात्र चा। उपासी चांदोग्योपनिषद तीन चौदह एक ईक्षत ऐ तरीपनिषद एक एक, एक, एक। चक्रे। प्रश्नो पनिशत छे प्रश्नोपनिषद छ तीन छत छान उपनिषद छा दो तीन सा आई छत बृहदारण्य को उपनिषद एक दो पाँच इस वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा इच्छत माने सोचा इच्छा चक्रे माने सोचा आईत माने सोचा और संसार बन गया अब जीवात्मा खड़ी हो कंपटीशन में <laughs> आज आप, आप सोच के क्या करते हैं सारी जिंदगी सोच सोच नहीं कर कर कर करके मर गए भाव करोड़पति नहीं बने कितने आदमी करोड़पति बनते हैं, लेकिन साहब ड लगे छोटी सी दुकान करने वाला भी वहीं पर है उसकी निगाह हर बात में हम लोग चाहते तो है इतना ज्ञान हो जाए बृहस्पति हो जाए ऐश्वर्य में इंद्र हो जाए धन में कुबेर हो जाए सुंदरता में कामदेव हो जाए लेकिन <laughs> बस सोचा करो तो भगवान के कह <laughs> हिसाब से जीव की हैसियत कुछ भी नहीं वो सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है वो सर्वशक्तिमान है जीव अत्यंत अल्प है वो सर्व है जीव एक देह व्यापक है बस जीव सबसे इंपॉर्टेंट जीव मायाधीन है भगवान मायाधीश है एक भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और अनंत कोट ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अंतःकरण में भी बैठा है और वो गोलोक में भी है एक और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को एक भगवान जानता है सोचो मत पागल हो जाओगे और सबके कर्मों के अनुसार फल देता है और सबके कर्मों को वर्तमान काल में नोट करता है सब सबको इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देता है और फिर भी कहता है तत्कर्ता रम व्यय गीता चार तेरा मैं कुछ नहीं करता <laughs> मैं कुछ नहीं करता तो भगवान और जीव से भेदा भेद संबंध है ये जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और भगवान का अंश है और भगवान का दास है और दास कैसा है नित्य दास नित्य दास ये हम नहीं मान सकते वो शंकराचार्य का निम्बारकाचार्य माध्वाचार्य तुलसी सूर मीरा कबीर ये सब नित्यदास होंगे लेकिन वो भी नित्यदास नहीं है क्योंकि पहले वो हमारी तरह मायाधीन थे मायादास थे नित्यदास कैसे आप कहते हैं कि सब जीव है वो जो उनके पार्षद हैं, स्वांश वो होंगे नित्यदास आ, जीव तो जो एक बार मायाधीन है मायाधीन हुआ है वो तो चाहे एक सेकंड बाद भगवत प्राप्ति कर ले नित्य दास नहीं कह सकते उसको हैं, हैं, कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की